प्रश्नोकर प्रश्न प्रस्न पाँच ओंकार की तीन मात्राओं की विशेषता तेसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योशक्ता अन्युक्ता क्रियामध्यसु सम्य प्रयुक्तासु प्रयुक्ता न कंप्यज्य ओंकार की तीनों मात्राएँ पृथक पृथक रहने पर मृत्यु से युक्त हैं वे ध्यान क्रिया में प्रयुक्त होती हैं और परस्पर संबद्ध तथा अनभिप्रयुक्ता जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो ऐसी है इस प्रकार बाह्य जाग्रत आभ्यंतर सुषुप्ति और मध्यम स्वप्न स्थानीय क्रियाओं में उनका सम्यक प्रयोग किया जाने पर ज्ञाता पुरुष विचलित नहीं होता तीसरा त्रिसंख्यका अकारोकार मकाराख्या ओंकार से मात्रा मृत्युमो मृत्युयासा विद्य मृत्युमत मृत्युगोचरादनतिक्रता मृत्युगोचरा मृत्यु मृत्यु एवत आत्मनो ध्यान्रियासु प्रयुक्ता किो नशक्ता इतरेतरसब्दाप्रयुक्ता एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ता न तथा विप्रयुक्ता अप्रवयुक्ता नाप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ता ओंकार की अकार उकार और मकार ये तीन मात्राएं मृत्युमति है जिनके मृत्यु विद्यमान है जो मृत्यु की पहिष से परे नहीं है अर्थात मृत्यु की विषयभूता ही है उन्हें मृत्युमति कहते हैं वे आत्मा के ध्यान क्रियाओं में प्रयुक्त होती हैं और अन्योन्षक्त यानी एक दूसरी से संबद्ध है तथा वे अनभिप्रयुक्ता है जो विशेष रूप से एक विषय में ही प्रयुक्त हों वे विप्रयुक्ता कहलाती हैं तथा जो विप्रयुक्ता ना हो उन्हें अभिप्रयुक्ता कहते हैं और जो अभिप्रयुक्ता नहीं है वे ही अनभिप्रयुक्ता कहलाती हैं किमतर्शेषण अस्मिन ध्यान कालेषुषु क्रियासु बाह्याभ्यंतरमु जाग्रस्वसुक्ता सुषुक्तस्थनपुरध्यानलक्षसु योगक्रियासु सम्य प्रयुक्तासु सम्यनकाल प्रयोजितासु न कंपते न चलती जो योगी यथोक्तभाग ओंकार से नसचल उपपद्यते यस्माजाग्रस्व सुसुप्तपुरषा स स्थान मात्रात्रयूपेण ओंकारात्मक दृष्टा सहे विद्वान्वामूत ओंकारमय कले वा, वा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ इस प्रकार विशेष रूप से एक ही बाह्य आभ्यंतर और मध्यम तीन क्रियाओं में जानी ध्यान काल में जाग्रत स्वप्न और सुसुप्ति के अभिमानी विश्व तेजस और प्राग्ञ अथवा समस्त रूप से विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर इन तीनों पुरुषों के अभिध्यान रूप योग क्रियाओं के सम्यक प्रयोग किए जाने पर सम्यक ध्यान काल में प्रयोजित होने पर ज्ञानी योगी अर्थात ओंकार की मात्राओं के पूर्वोक्त विभाग को जानने वाला साधक विचलित नहीं होता इस प्रकार जानने वाले उस योगी का विचलित होना सिद्ध नहीं होता क्योंकि जागृत स्वप्न और सुसुप्त के अभिमानी पुरुष अपने स्थानों के सहित मात्रा रूप ओंकार स्वरूप से देखे जा चुके हैं इस प्रकार सर्वात्म और ओंकार स्वरूपता को प्राप्त हुआ वह विद्वान कहाँ से और किसके प्रति विचलित होगा ऋगा और ओंकार से प्राप्त होने वाले लोग सर्वार्थ संग्रहार्थो सर्वासंग्रहा है दूसरा मंत्र उपर्युक्त संपूर्ण अर्थ का संग्रह करने के लिए है ऋग्भतम यजुर्भरक्षकवोदेण्वायतने विद्वान्दात अजलम आमृतम अभय परम चेति। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हैं तथा उस ओंकार रूप आलंबन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है जो शांत अजर अमर अभय एवं सबसे पर परश्रेष्ठ है ऋग्भिरेतम लोकम मनुष्योपलक्षित यजुर्भी अंतरिक्षम सोमाधिष्ठम्त ब्रह्मलोक तृतीय कवयो मेधाविद्या विद्वांसो वेदीयते तंत्र लोकमारेण साधन नपरब्रह्म लक्षण अन्वेतनुग्छ ऋग्वेद ऋग्वेद्वार इस मनुष्योपलबित लोक को जजुर्वेद द्वारा सोमाधिष्ठित अंतरिक्ष को और सामभेद द्वारा उस तृतीय ब्रह्म को जिसे कि कवि मेधावी अर्थात विद्वान लोग ही जानते हैं अविद्वान नहीं इस क्रम से ओंकार रूप साधन के द्वारा ही विद्वान अपरब्रह्मस्वरूप इस त्रिविध लोक को प्राप्त हो जाता है अर्थात इन तीनों का अनुगमन करता है तेन ओंकारेण य तत्पर ब्रह्क्षर सत्यम पुरुषाख्यम शा वि जाग्रस्व सुसुप्ताशेष विभर्जित अतएव अजर जरावर्जित अमृत मृत्युवर्जित अतएव यस्मा जराभिकक्रियात अतो भय यस्म अभ तस्मत्परम निरतिश तद ओंकारेण आयतन गमन साधने नानवे तीर्थ तृत्यर्थ इत शब्दों वाक्य परिस इस ओंकार से ही वह उस अक्षर सत्य और पुरुष संज्ञक परब्रह्म को प्राप्त होता है जो शांत अर्थात जाग्रस्वप्न और सुषुप्ति आदि विशेष भाव से मुक्त तथा सब प्रकार के प्रपंच से रहित है इसलिए जो अजर जरा शून्य अतः अमृत मृत्यु रहित है क्योंकि वह जरा आदि विकारों से रहित है इसलिए अभय रूप है और अभय होने के कारण ही पर निरतिश है तात्पर्य कि उसे भी वह ओंकार रूप आलंबन यानी गमन साधन के द्वारा ही प्राप्त होता है मंत्र के अंत में इति शब्द वाक्य की परिसमाप्ति के लिए है इति श्रीमत् परमहंस परिभ्राजकाचार्य गोविंद शिष्य, श्रीमद्गोवत्ज्यपादिष्य श्रीमद्शंकर्भगवत पृतः प्रश्नोपन भाष्ये पंचम प्रश्न